महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व सप्तमोध्याय ऋषभ का राजा सुभित्र को वीरद्युमन और तनुमनि का वृत्तातुनाना भिष्म ततस्तेषा समस्ता ऋषिणि ऋषभ नाम भी कहते हैं युधिष्ठिर तदनंतर उन समस्त ऋषियों में से मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मषि ऋषभ ने विस्मित होकर इस प्रकार कहा प्रभु समाशादी तिव्यम नर नारायण आश्रम ने पहले की बात है मैं सब तीर्थों में विचरण करता हुआ भगवान नर नारायण के दिव्य आश्रम में जा पहुँचा य बदरी रम्या वैहायसा यजन वेदा पढ़ति साजन सा जहां वह रमणी भद्रिकाश्रम बद्रिका वृक्ष है जहां वैहायस अर्थात विहायसा गंदाकन्या वैहायसः अर्थात आकाश मार्ग से गमन करने वाली मंदाकिनी या आकाश गंगा का नाम वैहायसी है वहीं के जल से भरा होने के कारण वह कुंड वैहायस कहलाता है वज्रिकाश्रम में गंगा का नाम अलकनंदा है वैहायस कुंड है तथा जहां अर्थात सनातन वेदों का पाठ करते हैं वही नर नारायण आश्रम है पुरा तथोश्रम तदा रे माते यम तो नर नारायण वृषि उस वह में स्नान करके मैंने विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण किया उसके बाद उस आश्रम में प्रवेश किया जहां मुनिवर नर और नारायण नित्य सानंद निवास करते हैं अध्रम गमन तथा धर्म कृष्ण अद्राक्ष तुम दाम तपोधन उसके बाद वहां से निकट ही एक दूसरे आश्रम में मैं ठहरने के लिए गया वहाँ मुझे तनु नाम वाले एक तपोधन ऋषि आते दिखाई दिए जो चीर और मृग चर्म धारण किए हुए थे उनका शरीर बहुत ऊंचा और अत्यंत दुर्बल था अन्य महाबाहो वपुषाष्ट गुणान्वतम कृषता चा पिराजे दृष्टा तादशी क्वेन महाबाहो उन महर्षि का शरीर दूसरे मनुष्यों से आठ गुना लंबा था राजर से मैंने उनकी जैसी दुर्बलता कही भी नहीं देखी है शरीरम तस् ठिका चमम ग्रीवा बाहू तथा पाद के साक्षात्भु दर्शना राजेंद्र उनका शरीर भी कनिष्ठी का अंगली के समान पतला था उनकी गर्दन दोनों भुजाएं दोनों पैर और सिर के बाल भी अद्भुत दिखाई देते थे चेष्टा च सामान्य राजस शरीर के अनुरूप ही उनके मस्तक कान और नेत्र भी थे निपश्रेष्ठ उनकी वाणी और चेष्टा साधारण थी दृष्ट् हम तम कृषम विप्रम भीत परम धुर्मना स्थित प्राजलिघ्रत मैं उन दुबले पतले ब्राह्मण को देखकर डर गया और मन ही मन बहुत दुखी हो गया फिर उनके चरणों में प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ा हो गया निवेद्य नाम अगोत्रे च पितरम चरसभा प्रदिष्टे चाशने तेना शन मुपाविशम श्रेष्ठ उनके सामने नाम गोत्र और पिता का परिचय देकर उन्हीं के दिए हुए आसन पर धीरे से बैठ गया तथा महाराज धर्म अमृता महाराज तमात्माओं में श्रेष्ठ तनु ऋषियों के बीच में बैठकर धर्म और अर्थ से युक्त कथा कहने लगी लगे राजा राजी सबल उनके कथा कहते समय ही कमल के समान नेत्र वाले एक नरेश वेगशाली घोड़ों द्वारा अपनी सेना और अंतपुर के साथ वहां आ पहुंचे स्मरण पुत्रष्ट परम धुर्मनाह भूरद्युमन पिता श्रीमान भीरद्युम्न महायशा उनका पुत्र जंगल में खो गया था उसकी याद करके वे बहुत दुखी हो रहे थे उनके पुत्र का नाम था भूरिद्युम्न और वे उसके महायशस्वी पिता श्रीमान वीरद्युमन थे द्रक्षेत पार्थि राजा चरण वन मिदम पुरा यहाँ उस पुत्र को अवश्य देखूंगा यहाँ वह निश्चय ही दिखाई देगा इसी आशा से बंधे हुए पृथ्वीपति राजा विरदुम्न उन दिनों उस वन में विचर रहे थे दुर्लभ सू नुत्र वह बड़ा धर्मात्मा था अब उसका दर्शन होना अवश्य मेरे लिए दुर्लभ है एक ही बेटा था वह भी इस विशाल वन में खो गया इन्हीं बातों को वे बार बार दोहराते थे दुर्लभ स मया दृष्टुम आशा च महतिम मां तया हम मेरे मेरे लिए उसका दर्शन है तो भी मेरे मन में उसके मिलने की बड़ी भारी आशा लगी हुई है उस आशा ने मेरे संपूर्ण शरीर पर हितकार कर लिया है इसमें संदेह नहीं कि मैं उसके लिए मौत को भी स्वीकार कर लेना चाहता हूँ रोम अबाक्शिरा ध्यान परो मुहूर्तम इवत राजा की आवाज सुनकर मुनियों में श्रेष्ठ भगवान तनु नीचे सिर किए ध्यान मग्न हो दो घड़ी तक चुपचाप बैठे रह गए तमनुध्यात मलक्ष्य राजा परम दुर्मना चवाक्यम दीनात्मा मंदम सक उनको चिंतन करते रहे परम दुखी हुए नरेश नीन हृदय हो मंद मंदवाणी में बारंबार इस प्रकार कहने लगे दुर्लभम कि नो देवर से आसाया से कि महत अब्रभु तो भगवाणे तदि तद गु न ते मयी वर्से कौन वस्तु दुर्लभ है और आशा से भी बड़ा का क्या है यदि आपकी दृष्टि में यह बात मुझसे छिपाने योग्य ना हो तो आप इसे अवश्य बतावे मुनिर्वाच मह भगवास्तना पूर्व मे विमानित बालि मंदभाग्य तयात्म तब मुनि ने कहा राजन आपके उस पुत्र ने पहले कभी मूण बुद्धि का आश्रय लेकर अपने दुर्भाग्य के कारण एक पूजनीय महर्षि का अपमान कर दिया था अर्थयन कल वलकलावके संपादित शुष् निराश समय राजन वे उसमें उससे एक सुवर्ण में कलश और वलकल मांग रहे थे आपके पुत्र ने अवहना करके भी महर्षि की यह इच्छा पूरी नहीं की इससे वे ऋषि अत्यंत और निराश हो गए थे। मुक्तो धर्मात्मा कहते हैं उनके ऐसा कहने पर उन लोकपति ब्रह्मि को प्रणाम करके धर्मात्मा राजा भिज्युम्न तुम्हारे ही समान थक कर शिथिल हो गए अर्घ्यम च मह ऋषे आरण्य नागे सर्व नवेद यथ तत्पश्चात उनमहषि ने तपोवन में प्रचलित शिष्टाचार की विधि से राजा को पाद्य और अर्घ्य आदि सब वस्तुए अर्पित की मुनि ततस्ते मुनिये परिवार्य नृषभम उपाभसन्वा सप्तर्ष इव ध्रुव पुरुष सिंह तव्य सभी मुनि नरश्रेष्ठ वीर जुम्न को सब ओर से घेर कर उनके पास बैठ गए मानो सप्तर से ध्रुव को चारों ओर से घेर कर शोभा पा रहे हो इव तम तत्र त्र राजमितम प्रयोजन इदम सर्व आश्रम से निवेश उन सबने वहां उन अपराजित नरे से उस आश्रम पर पधारने का सारा प्रयोजन पूछा एते श्री महाभारते शांति पर्व राजधर्माुशासन पर्व ऋभ गीतासु सप्तविश्धिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में ऋषभ गीता विषयक एक अध्याय पूरा हुआ